ये संसार से संबंध जो है ना ये जुड़े ही जाता है तत्पर दोष गुण की वृत्ति होती है इसने हमको खिलाया कृतज्ञ बनो उसके का इसने हम दूधकारा हमें दुधकारा तो दुश्मन बनो उसके जब तक संसार में दोष गुण की वृद्धि रहेगी तब तक कहीं न कहीं रात कहीं न कहीं द्वेष होता है शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि यह धर्म शब्द का अर्थ अधर्म क्योंकि सब शास्त्र से अधर्म त्याज्य है सारे सत्पुरुष सारे शास्त्र ईश्वर के आदेश अधर्म को त्यागने के लिए पहले से मौजूद है उनको सब लोग छोड़ना चाहते है परंतु धर्म में होती है आसक्ति करते करते करते करते ऐसा अभ्यास पड़ गया है कि हम एक बार ईश्वर को भुला के भी जो धर्मनिष्ठा वाले पुरुष हैं वो तो अपने धर्म में आसक्त करते हैं धर्मनिष्ठ रहते हैं धर्म का कारण करते हैं तो हम भगवान की बात में भाग्यशाली तो जोड़ते हैं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवान हमको ऐसा आदेश दे आपको इस बात पर भगवान सिर्फ हिंदुओं के होते है न बौद्धों के जैनों के हिंदुओं के तब तो हम कहते थे हमारे पूर्व पूर्व जन्म के पुण्य हैं प्रारब्ध हैं और सौभाग्य है हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि भगवान स्वयं हमको तो आदेश संदेश उपदेश निर्देश देख करके और हमें सन्यासी बना रहे हैं भगवान तो सबके हैं जो लोग प्रारब्ध नहीं मानते मुसलमान और ईसाई पूर्व जन्म ही नहीं मानते हो पर तो ईश्वर की स्वतंत्र रचना है ये सृष्टि कुंभ कहकर बनाता है इसमें पूर्व कर्म पूर्व जन्म इनका कोई संबंध नहीं है ऐसा मुसलमान ईसाई बनाता भगवान का आदेश तो सबके लिए है भगवान की बड़ी करुणा बड़ी कृपा है कि वे हमसे कहते हैं कि संसार में जो तुम्हारे मन में धर्म की अधर्म की धारणा बैठी हुई है दोष और गुण बैठा हुआ है मन में जिनकी जिन, जिन दोषों का चिंतन करके तुम किसी से द्वेष करते हो जिन गुणों का चिंतन करके किसी से राज करते हो सर्वधर्मान का अर्थ है धर्माधर्मा शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में यहां धर्म शब्द का अर्थ कर्म माफ कर किया है हो क्योंकि यदि दोष और गुण का चिंतन रहेगा तो राजवेश जरूर करेगा संसार में वस्तुतः दोष गुण नहीं है ये अपने अपने संप्रदाय अपने अपने आचार अपनी अपनी किताब और अपने अपने विवेक विचार के द्वारा लोगों ने अच्छा बुरा उचित अनुचित दोष गुण इनकी सृष्टि कर सकते हैं अधिष्ठान के साथ अध्यक्ष घात किंचिन मात्र भी संबंध रहेगा। तुम्हारा माना हुआ साप तुम्हारी मानी हुई माला तुम्हारा माना हुआ डंडा तुम्हारा माना हुआ भू छिद्र तुम्हारा माना हुआ जलधारा इसका रस्सी के साथ किंचित भी संबद्ध इसी प्रकार जिस दोष गुण को मान करके तुम फूल से पटकते रहते हो और गुण का चिंतन किया खुशी से फूल गए दोष का चिंतन किया पटक गए सूख गए मुरझा गए कुमला गए इनका न आत्मा के साथ संबंध है न परमात्मा के साथ संबंध है न आत्मा और परमात्मा का जो औधिक भेद है उसका बाध देने पाध कर देने पर तत्व के साथ संबंध है न माया से संबंध है इसका तो किसी प्रकार का संबंध है ही नहीं मरो आपस में लड़ाई झगड़ा करते वो वो मस्जिद के सामने बाजा बजा के नमाज में बाधा डालेंगे और वो मंदिर तोड़ेंगे बुदपुरस्ती की निंदा करेंगे वो उनको मृच कहेंगे वो उनको काफिर कहेंगे परमात्मा के स्वरूप में ना कोई लक्ष्य है और ना कोई काफिर करेंगे एक अखंड परमात्मा का स्वरूप है इसलिए अपनी जो पकड़ है संसार का संबंध व्यवस्था एक बार तो साधु गए नदी में स्नान करने, कर गृहस्थ पूजन आए एक साधु जब नदी में स्नान कर रहे थे एक किनारे बैठे हुए थे जो किनारे बैठे हुए थे उनसे प्रार्थना की कि महाराज आप आज हमारे हो जाते हैं। कीजिए अच्छी बात है सेठ हमारे यहाँ पर कर उसने पूछा वो जो स्नान करने गए हैं, उनको भी मैं आमंत्रित कर दो महाराज तो बोले कि वो कथा है उसको निमंत्रित करके क्या करते अब वो स्नान करके आया लौटे आया ये दूसरे गए स्नान करने तो जो स्नान करके आ गया था उनसे पूछा महाराज आप मारे घर आज भोजन करेंगे कहाँ करेंगे और उनको भी निमंत्रित कर दे महाराज जो स्नान करने गए हैं और ऊट है उसको निमंत्रित करके क्या अब महाराज दोनों स्नान आदि करके भजन करके जब तैयार हुए तो उसने एक के सामने घास घूस लाके रख दिया और एक के सामने नीम की पत्ती रख दी तो ये क्या बदतमीजी है? है ऐसा काम करते हो बोला महाराज मैं तो गृहस्थ हूँ आप लोगों के स्वरूप को मैं क्या जानू इन्होंने आपको गधा बताया आपने इनको रुक बताया तो आप लोगों का भोजन आपके सामने रखा हुआ है मौज है तो जो लोग दोष गुण के चिंतन में ही मग्न रहते हैं वे भगवान का चिंतन नहीं कर सकते, तो बोला दोष गुण का चिंतन करोगे तो भगवान का चिंतन छूटेगा में राग द्वेष आ करके बैठे हैं द्वेष से हिंसा होगी और राग से पक्षपात होगा नरक में जाते मरने के बाद नहीं इसी समय क्या वो नरक से कम है जब तुम्हारे कलेजे में आग लग जाती है वही तो नरक की आग है इसमें कोई पंथ कोई मजहब कोई जात कोई वर्ग कोई लिंग चाहे गरीब हो चाहे अमीर ये वर्ग भेद हुआ हो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष ये लिंग भेद हुआ और चाहे पशु हो चाहे मनुष्य ये जाति भेद हुआ चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान ये मजहब का भेद हुआ और कोई काला हो चाहे गोरा ये गुण का भेद हुआ किसी भी प्रकार का भेदभाव यदि अपने मन में रखोगे तो भेद में राग द्वेश होगा सुख दुख की निवृत्ति नहीं होगी उपासना बनेगी संस्कार बनेंगे और नरक स्वर्ग मिलेगा जन्म पर जन्म मिलेंगे मृत्यु पर मृत्यु मिलेगी इसलिए करना वरुणालय भगवान श्री कृष्ण कृपा करके कह रहे हैं बाबा ये जो तुम्हारा माना हुआ उचित है अनुचित है अपना है पराया है अच्छा है बुरा है इधर से अपनी नजर हटा हटाना कल आपको सुनाया था सर्वधर्मान परित्यज्य परित्यज्य का अर्थ है परित्यक्त नवभूत सर्वे गत्यर्था अवगत्यर्था ज्ञानार्था सभी धातु ज्ञानार्थक होते हैं जब हम बोलते हैं छोड़ दो तो ये छोड़ने योग्य है ऐसा ज्ञान हृदय में उदय होता है। कोई भी बात के जब हम बोलेंगे तो वो बात के आपका हाथ पकड़ के वहाँ से हटावेगा नहीं या वहाँ से कर्म काम करावेगा नहीं बात के न काम करावेगा और न काम छुड़ावेगा बात के हृदय में एक ज्ञान उत्पन्न करेगा और उस ज्ञान से फिर संसार की बात हो करना या छोड़ना होता है तो मैंने कल को सुनाया कि यदि धर्म आत्मा है तो है छोड़ नहीं सकते अपने आत्मा को कौन छोड़ सकता है और यदि धर्म अनात्मा है तो वो थूटे हुए हैं किसने अपने मकान को पोटली में बांध के अपने सिर पर रक्त छोड़ा है किसका अपने बेटे बेटे पति पिता के साथ नाली जुड़ी नल जुड़ा हुआ है नाड़ी जुड़ी हुई है मन का ही तो बंधन है ना तो इस बात को तो समझो कि कोई भी दृश्य वस्तु दृष्टा के साथ जुड़ी हुई है जुड़ने का भ्रम है वृत्ति सारूप्य है ऐसा जो बोलता है अविद्या अविद्या लगी हुई है शांत कहता है अविवेक लगा हुआ है जैन कहते हैं प्रमाद लगा हुआ है बौद्ध कहते हैं अविद्या लगी है समृति है साम्रतिक है भक्त कहते हैं तुम भगवान को भूल गए हो विमुक्त, भगवान की स्मृति है विमुक्तता है वैमुख्य है वेदांति कहते हैं आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान है तब छोड़ दो इसका अर्थ क्या हुआ क ये छूटे हुए हैं संसार की कोई भी वस्तु कोई भी व्यक्ति कोई भी अच्छा बुरा न मेरा है न मैं इस बात को परिस्थित्य का है इस बात को समझो अच्छा जी समझ लिया दुनिया में मेरा कोई नहीं ये मैं जो है मैं के साथ दृश्य वस्तु अध्यस्त वस्तु अन्य वस्तु भास्मान वस्तु कोई भी चेतन के साथ जुड़ी हुई नहीं है। न चेतन का कोई है न चेतन किसी का है आपने सुन पढ़ा होगा भागवत में चित्रकेतु का पुत्र मर गया था अंदिरा और नारद ने उसकी आत्मा को बुलाया नारद जी ने कहा देखो ये तुम्हारे पिता तुम्हारे बिना बहुत दुखी हो रहे हैं तुम अपने पहले शरीर में प्रवेश करो और इनको सुखी करो उस आत्मा ने कहा महाराज ये हमारे किस जन्म के पिता हैं? अरे नादिकाल से संसार में जन्म मरण का चक्र चल रहा है उसमें हजारों पशु पक्षी देवता दैत्य मनुष्य हमारे पिता हुए जो पिता थे वो पुत्र हुए जो पुत्र थे वो पिता हुए ये संसार लहरा रहा है इसमें जो आगे है वो पीछे हो जाता है जो पीछे है वो आगे हो जाता है मैं तो नहीं पहचान रहा हूं ये मेरे किस जन्म के पिता हैं अरे यार नमस्ते आदमी का मन कहा बद गया है आदमी का मन कहाँ लग गया है बाबा जी हुए चेला चेली लग गए गृहस्थ हुए रिश्तेदार नातेदार ना लग गए पान हुए जंगल के पेड़ पौधे हो पशु पक्षी मेरे हो गए सन्यासी बाबा हुए तो कन्या कमंडल ही अपना हो गया शास्त्र में ऐसा कहा है मठाधिपतिम दृष्टि सचैलम स्नान आचने यदि कोई मह मठ का मालिक दिख जाए मठाधीश मठाधिपति तो जितना कपड़ा पहने हुए हुए उसके साथ पानी में खो कपड़े भी अशुद्ध हो गए हो सचैलम स्नान बात करो ये है धर्मशास्त्र का विधान ये मेरा मठ ये मेरा तंथ मेरा चेला ये मेरा धन और एक साधु का परिचय दिया गया एक दिन सभा में बोले इनके 108 सौ हैं भारत पर भारतवर्ष बोला निकले थे बाबाजी छोड़ने को घर में होते तो एक घर में होते हमको बचपन की एक याद है 16-17 बरस के तो हो ही चुका था घर से भाग के जोध्याजे गए पंडित राम बल्लभा शरण जी जानकी घाट के बहुत बड़े भापुर से बड़े विद्वान बड़े भाप कितनी बातें मैंने उनसे सीखी हैं अब उनको बताने लग जाएं, तो। दूसरी बात मैंने उनसे कहा कि अब मेरा मन घर छोड़ के वजन करने का क्यों? मैंने कहा घर से बहरा क्यों बहुत हंसे बुढे थे बड़ी बड़ी दौड़ी और सफेद लम्बी तो बहुत हंसे बोले कि तुम्हारा मकान कच्चा है कि पक्का तो मैंने कहा कि कच्चा है मिट्टी की दीवार है कपड़े से छाया हुआ है उस समय तो ऐसे ही था। बोले तो घर में कितने लोग तुम्हारे रहते हैं मैंने कहा तीन चार हैं। खाना क्या होता है भोजन क्या होता है मैंने कहा रोटी दाल चावल तो बोले कि तुम वरक्त होके घर छोड़ना चाहते हो मिट्टी की दीवार वाला मकान छोड़ के तुम पक्के मकान में हमारे मठ में आना चाहते हो तीन चार आदमियों में वहाँ रहते हो यहाँ सौ डेढ़ सौ साधु रहते हैं तीन चार छोड़ के सौ डेढ़ सौ में आना चाहता हूँ और घर में रोटी दाल खाते हो और यहाँ लड्डू हलवा पूरी रोज उन्होंने कहा था तो किसी का नाम वैराग्य है पंडित जी हमको पंडित जी तो उस समय भी बोलते थे। तो पंडित जी इसी का नाम वैराग्य है तो महाराज क्या गृहस्थ और क्या साथ ये धर्म जो है धर्म अच्छा, अच्छाई बुराई का भेद ये छोड़ो ये करो ये बुरा है ये बुरा है हे नारायण हमारे प्यारे प्यारे भगवान श्री कृष्ण जो आज बांसुरी छोड़कर घोरों की बाडोल पकड़ के खड़े घोड़ो की बागडोर सारथ सार घोड़ो का संचालन करते हैं और ये जीवन रथ है जिस पर जीव रथी है इस पर इंद्रियां घोर हैं और मन की बागडोर है और बुद्धि का सारथी है उस बुद्धि के अंतर्यामी के रूप में स्वयं भगवान विराजमान है वो रथी जीव से कहते हैं अरे गौरे अर्जुन क्या देखता है तेरा मन तेरी वासना तेरी मान्यता आप गुरु बनाना चाहते हैं एक से मैंने कहा था कि नाराज मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हमारे गुरु हैं वो बात न्यारी है एक से मैंने कहा कि मैं आपका गुरु बनाना चाहता हूं बोले के देखो आज तक तुम्हारी जितनी मान्यता है अच्छाई और बुराई के संबंध में उचित और अनुचित के संबंध में धर्म और अधर्म के संबंध में अपने और पराए के संबंध में जितनी मान्यता तुम्हारे दिल में बैठी है, मैं कहूं कि उनको छोड़ दो उनको बदल दो उनसे उल्टा कर दो तो तुम अपनी मान्यताओं को छोड़ने के लिए तैयार हो मैंने कहा चेहरो महाराज मैं सोच लू कहीं आप हमारा वेद न छुड़ा दे हैं, कहीं आप हमारे भगवान न छुड़ा दें कहीं हमारे सदाचार का नाश न करते हैं बहुत सोच विचार के हाँ करना पड़ेगा तो बोले तब अभी तुम तो सीला सुनने लायक नहीं हो जा अपनी बाना को तो अपनी मान्यता को अपनी बेवकूफी को जो बेवकूफी से मानी हुई चीजें विचार पूर्वक नहीं माना है अंधकार में माना है सुन सुन के माना है भेान एक भे के पीछे जैसे भेड़ चलती है वैसे मानते हैं भेड़ के पीछे भेड़ के पीछे भेड़ भेड़ के पीछे हमेशी प्रपातानंद परंपरा यहाँ हम कहते हैं सब कुछ मानो पर विवेक पूर्वक मानो हमारे साथ बैठ के विवेक करो विचार करो जो अनुभव के अनुकूल हो अनुभव की कसौटी पर खराब करे और अनुभव ही जो अद्वितीयता का अनुभव हो संबंध का अनुभव नहीं अनुभव की कसौटी है जो अनुभाव्य और अनुभवीता के भेद से विनिर्भव संभव है जिस अनुभव का कर्ता कोई नहीं और जिस अनुभव का विषय कोई तो दूसरा नहीं ऐसा जो अखंड अनुभव है उस अखंड अनुभव का जो मार्ग हो तो वो ठीक है उस अखंड अनुभव की कसौटी पर जो खरा उतरे वो ठीक है किंतु तो अपनी वासना अपनी अविवेक पूर्ण मान्यता को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो अ देखो।, देखो ये सर्वधर्मान परिथित तुम छोड़ना चाहते हो कि नहीं क्या करेगा गुरु तो मारवाड़ी लोग गुरु नहीं बोलते हैं वो गुरु बोलते हैं बोलो हाँ। गुरु दीजिए लोग हैं खालिश दूध देना बिल्कुल नहीं निखाना हाँ बोले भाई दूध में पानी मिलाया है का नहीं सौगंध का है नहीं मिला है तो बहुत ईमानदार हुए बोले महाराज पानी में ही दूध डाल दिया है पानी नहीं डाल हमारे शख्त सेना साहब भी उत्तर प्रदेश के ही लगते हैं <laughs> <लुण। laughs> कहने का अभिप्राय यह है कि ये है कृष्ण जो ददा बुद्धि योगम तम पहले बुद्धि योग देता है बुद्धि योगम उपाश्रित अम चिता का बुद्धि योग का आश्रय हो बुद्धिजुक्त हो जहादी हो उबे कुकृत दुष्ट हो कर्मजन बुद्धिजुक्ता ही फलंत तुम्हें समझदारी दे के समझदारी में सत्य का अनुभव कराना चाहता है छोड़ो बंधन छोड़ो उलझन छोड़ो त्वित का ये अच्छा ये बुरा दृष्टि कहाँ है दृश्य में ही अच्छा बुरा दोनों है। माया में ही अच्छा बुरा दोनों है प्रकृति में ही अच्छा बुरा बुरा दोनों है पंचभूत में ही अच्छा गुराज दोनों है और बोले सर्वधर्मांश परिजय कब बाबा अब बोले एकम शरणम व्रज शरण है ये शरण भाव है ऐसा एक मत है और शरण स्वयं भगवान है ये दूसरा मत है बोला शरणम माम का विशेषण है माम व्रज कथम भूतम माम एकम कथम भूतम माम शरणम अधिष्ठानम सर्वाश्रय शरण गृह नक्षत्र भगवान कहते हैं आ जाओ मेरे पास आ जाओ धर्म का आश्रय छोड़कर धर्म का संबंध धर्मा धर्म का संबंध छोड़कर सब इंद्रियों से संबंध रखने वाला जो धर्म है उसको छोड़कर सब मन से संबंध रखने वाला जो धर्म है उसको छोड़कर धर्म से संबंध रखने वाला धर्म छोड़कर आश्रम से संबंध रखने वाला धर्म छोड़कर आओ आओ आ, मेरे पास आओ अरे बोले महाराज मैं तो आपके पास सही कहू तो नहीं अभी पास नहीं हो अभी दूर दूर न होते तो न जो से इतनी जो कैसे बोलते व्यामिश्रेय एवं बात के ना बुद्धिम वो है शिव में कैसे बोलते और मैं कैसे बोलता की भीमर भी मई कदश यथे से अभी दूर हो अर्जुन आओ मेरे पास आओ बड़े प्यार में गीता में हृदय पाव तो मैं तुम्हें अपना दिल दे रहा हूँ बोले मैं भी प्रपन्न हुआ हूँ महाराज का अपनी बात मनवाने के लिए प्रपन्न हुए हो बेटा है की ये भी जो मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ ये भी कह दे कि हाँ अर्जुन ठीक है हमारी हाँ में हाँ मिला दे जो मैं कहूँ वही करें तुम हमारी बात करने के लिए नहीं आए हो हमारे पास तुम अपनी बात मनवाने के लिए हमारे पास आए आयो चाहो तो मेरे पास आओ माम प्रजा बोले महाराज तब पहले फिर अपना स्वरूप ही बता दो माम एकम प्रद मैं एक मैं अनेक हाथ का इंद्र पाक का अग्नि रसना का वरुण हाथ का सूर्य कान का देख त्वचा का वायु ये अलग अलग नहीं हो मैं एक हाथ अलग अलग हैं कान अलग अलग हैं परंतु सूर्य एक है वायु एक है सूर्यो जर्वलोक से चक्षु एक है वायु जथइको हु प्रविष्टा एक है अग्निथईको भुवन प्रविष्टा एक है रूपम रूप प्रतिपम रूपम रूप प्रतिपो ब एक है, एक है, एक, है। एक, है। एक माने जो अनेक में एक हो इति एका अन्वे द्वितीया दिशु इती इती एका एक माने क्या कि जो दो में भी रहता है तीन में भी रहता है चार में भी रहता है हजार लाख हरब कदम सब में जो रहता है उसका नाम होता है एक एक एक के बिना दो नहीं हो सकता एक एक दो एक के बिना तीन नहीं हो सकता एक, एक एक तीन चाहे गिनती जितनी हो उनमें एक जरूर होगा वो एक क्या है मां माम एकम मैं आत्मानुगति के बिना आत्मान्वय के बिना किसी भी वस्तु की सिद्धि नहीं होती तो माम चेतनम एकम अद्वितीयम और शरणम अधिष्ठानम तीन बात कही भगवान देखो वेदांत की बात कर भक्ति के पीछे करेंगे क्योंकि तो तो भक्ति की बात मीठी होती है ना तो मधुरे न समाते व्याख्यान की रीति यह है कि अंत में पायस अंत में खीर आनी चाहिए हो जाए हाँ ये बंगाल में महाराज भात खिलाते खिलाते पेट भर देते हैं और अंत में लाके बस इतनी सी खीर रख हैं अरे भाई पहले क्यों नहीं आए ले आते पहले मजा आ जाता बोले नहीं महाराज मधुरे में समाप्त अंत में मीठी चीज देनी चाहिए अब खाओ प्रेम हो चाहे खा। तो चर्चा जो कना खाओ हाँ तब पेट तो पहले ही भात से भर गया आप जीर कर खाओ समाप्ति पर मीठी चीज चाहिए और तो प्रेम भक्ति की बात मीठी मीठी है मधुर है आओ वेदांत की बात देखो तो माम एकम शरण मैं आत्मा का आत्मा नहीं है ये बोध कभी नहीं हो सकता माम माने अस्मदर्थम अस्मत् पदार्थम अपने अस्मत् पदार्थ की शरण में आओ उदय के भेद से अलग अलग नहीं होता है देह अलग अलग और एक और नदिया एक घाट बोलते हैं दीपक अलग अलग अग्नि एक आखलग अलग सूर्य एक घट घट में एक एक राम घट घट में बोले वही है वही है वही है तो बोले माम माने चेतन है सब प्रकाश सर्दावभाषक एकम माने केवल प्रकाशक ही नहीं है उपादान भी है इसलिए निर्विकार विवर्ती क्योंकि जो परिणामी उपादान होता है वो एक नहीं रहता है एक तो कपोरे शरणम शरण गृह रक्षों सबका स्व सब, सबका आश्रय सबका संहार जहां सब बाधित हो जाता है जहां सबका प्रलय हो जाता है ये साधन दृष्टि है और जहां सब बाधित हो जाता है ये तत्व दृष्टि है प्रलय होना दूसरी चीज है और बाध होना दूसरी चीज है साधन की दृष्टि से होता है प्रलय और तत्व की दृष्टि से होता है तब तो ब्रज माने जाने व्रज कत गमन ज्ञान गतर मता जानो कि मैं ही सर्वाधिष्ठान हूँ मैं ही अनेक में एक हूँ मैं ही चेतन हूँ सर्वो, सर्वां परित्यज्य सर्वेशा धर्मांश परित्यज्य जो सर्व प्रतीत होता है और सब में अलग अलग धर्म प्रतीत होता है उनका ख्याल छोड़कर जो सर्वाधिष्ठान है अद्वितीय है और अस्मत्पदार्थ है तो अस्मत्पद लक्ष्यार्थ हैद लक्ष्यार्थ है उसको जानो अरे एकम शरण प्रजो तो मेरी शरण में आ आजाद क्या आप कैसे हैं महाराज तो बस मैं एक ही हूँ एक हूँ हमारे बाबा बोलते थे गुंडा है गुंडा है। बस मेरे तरीका और कोई नहीं है बस समझते बांगड़ हूँ गुंडा हूँ बाबा कहते थे बामण शंकरानंद जी गुच्छु को गुंडा सब सबको छुड़ा देता है बोले तो सब सब सब परिवार को छोड़ो आ, सब संबंधी को छोड़ो अच्छा और सबके धर्म को छोड़ो आओ आ, मैं जो कहता हूं सो करो बोलो आज हाँ से उठे बुद्धि विकुणिता मेरी बुद्धि अब कुंठित हो समाप्ता मम मेरी युक्तियां समाप्त हो गई नान्य किंचित भी जाना और मैं कुछ नहीं जानता स्वेव शरणम मम तमेव शरणम मम बस आपका ही सहारा है आपका ही आश्रय है अच्छा और कल चर्चा करेंगे वो माम की भी और शरण भाति लंबे निरभय ढाति सीमा ब्रह्म विधान इतम लोकशोकनुपदम भाव्यनोवूक पति पति पथिका नंद्रमेणा धर्म में बौद्ध धर्म में जैन धर्म में शैव धर्म में वैष्णव धर्म में सर्वत्र शरणागति की गई जो काम अपने बल पर नहीं हो पाता उसके तो लिए शक्तिशाली की शरण लेना आवश्यक है और अपना बल तो एक तो तो तो ही थोड़ा है देह का बल इंद्रिय का बल मन का बल बुद्धि का बल समाधि का बल ये तो अल्प बल है अपने मन की बात मान करके कुछ करना चाहते हैं घंटे दो घंटे में ही मन बदल जाता है तो शरणागति जैसे धर्म की लेते हैं धर्म की भी शरणागति होती है जैसे एक लड़की का लड़के का मन मिल गया तो दोनों ब्याह करना चाहते हैं, माँ बाप का मन मिल गया बेटा बेटी का ब्याह करना चाहते है पर तो यह हुआ कि भाई माँ बाप तो रह जाएंगे अपने अपने घर और बेटी बेटे का मन बदल जाएगा तो उसके लिए अग्नि को साक्षी देकर वेद का मंत्र पढ़ के बीच में एक धर्म बंधन बना दिया जाए कि जहां दोनों का मन अलग अलग होगा वहां भी धर्म पकड़ेगा जहां दोनों का मन बदल जाएगा वहां भी वेद का मंत्र पकड़ेगा जहां बाद नहीं रहेंगे वहां भी धर्म की आच्छा पकड़ के रखते माँ बाप से भी बलवान है धर्म अपने मन से भी बलवान है धर्म रजिस्टर से भी बलवान है अपना धर्म तो धर्म की शरणागति होते है बौद्ध तो धर्म में तो बोलते हैं धम्मम धम्मम शर्णंग अच्छा धर्म की शरण शरणगति एक समाज की भी शरणागति होती है संघम स्वर्ण ग एक आचार्य की शरणागति होती है बुद्धम स्वर्ण गैनों में बोलते हैं आप शरण आत्मबल की शरण शरणागत वैदिक शरणागति बोलते हैं कि ईश्वर की शरण शरणगतर करो ये वैदिक शरणागति है उसमें न समाज है न धर्म है न मजहब का पैगंबर है न मनोबल है ईश्वर की शरणागति हाँ उसमें मददगार हो सकते हैं समाज भी मददगार है वही इस पंथ में आए भंडारा हुआ ना सब लोगों ने देखा गुरु ने दीक्षा दी मंत्र का पाठ किया अग्नि अग्निस्थापन हुआ परंतु वैदिक धर्म में शरणागति है ईश्वर की जो वही ब्रह्मांडम विरोधादि पूर्वम जो वही वेदांश णोती तस्म तम हादेव आत्मबुद्धि प्रकाश मुहम ये स्तर यो ब्रह्मण्ड विदधा पूर्व जिसने ब्रह्मा को बनाया जिसने ब्रह्मा को वेद ज्ञान दिया ब्रह्मा तो का निर्माता माने ब्रह्मा का बाप, और ब्रह्म का ज्ञान दाता माने ब्रह्मा का अध्यापक शिक्षक गुरु माने जीवन और ज्ञान का दान करने वाला जो महादेवता है महादेवता तो रस्ता कहाँ है कुछ पता भी तो चले सत्ता महादेव आत्मबुद्धि प्रकाशम दे प्रचोदया वो हमारी बुद्धि का प्रकाशक है और हमारी बुद्धि में ही प्रकाशित होता है मुमुखुर्वयी सारी सृष्टि से मुक्त होने के लिए शरण हम मैं उसी की शरण ग्रहण करता हूं प्रपन्न शरण प्रपन्न होता हूं ये वैदिक सरणागति है एकम शरण ग्रद शरणागति में मुख्य बात यह है कि हम जिस भी शरण ग्रहण करें हैं वो एक बनाते हैं एक दंपति हैं दोनों के मन में पुत्र की इच्छा है वो, है, वो जिस देवता के पास जाते हैं मानता माने आते हैं शिमला गए तो हनुमान जी के मंदिर में जाके मान लिया महाराज हमारे जेटा हो तो आपको पांच सौ रूपये का लड्डू चढ़ाने गे कन्याकुमारी गए बोले हे देवी जी कृपा करो हम आपकी आंखें केशर से पूजा करेंगे सारा स्वराशरी केसर से ढक देंगे द्वारका जी गए, जगन्नाथ जगन्नाथपुर गए गुवाहाटी तो गए सब जगह पहुंचते गए अब ईश्वर कृपा से उनके बेटा हो गया तो बोले भाई अभी तनों की पूजा थोड़ी करेंगे इनमें से एक किसी एक की जिसकी कृपा से बेटा हुआ हो उसकी पूजा करेंगे अब उनको निश्चय ही न हो कि हनुमान जी की कृपा से हुआ कि कन्याकुमारी की कृपा कन्या से हुआ है बोले बाबा धनदेगा हो जाएगा तब पूजा करेंगे अब गये